जिज्ञासा उपासना और निधिध्यासन में क्या अंतर है समाधान उपासना भावनात्मक है और निधिध्यासन ज्ञानात्मक है ज्ञान के विषय में पहले श्रवण किया जाता है श्रवण करके तत्व जीव ब्रह्म का एकत्व को निर्धारित करते हैं फिर उसका मनन करते हुए उसे निसंदिग्ध करते हैं निधिध्यासन में इसी तत्व का अभ्यास करते कहते मैं ब्रह्म हूँ ऐसी अनुभूति उत्पन्न हो जाती है यदि साधक को ब्रह्म अपर ब्रह्म की अहम ग्रह उपासना करनी है तो उसमें भी पहले उपास्य का स्वरूप ठीक ठीक समझना पड़ता है फिर उसकी अहम रूप से भावना की जाती है और भावना करते करते उपासक उस उपास्य देवता के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है यदि वह सम्यक प्रकार से अहम ग्रह उपासना कर लेता है तो हिरण्य गर्भलोक को प्राप्त कर लेता है इस उपासना से सभी देवता उसके अंग भूत हो जाते हैं उसने पहले यदि तत् और त्व पदार्थ का विवेक अच्छी प्रकार से कर लिया है परोक्ष ज्ञानी है तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हो जाता है परंतु निज निज्यासन में अभ्यास की प्रबलता से यहाँ पर ही अपरोक्षानुभूति हो जाती है जिज्ञासा आपके श्रीमुख से सुना है कि ज्ञान के लिए भक्ति आवश्यक है और भक्ति के लिए ज्ञान जब दोनों एक दूसरे पर आश्रित है तो व्यक्ति किसी एक की पहले प्राप्ति कैसे करे समाधान करीब 40 वर्ष पहले की बात है मैं हिमालय में घूमते घूमते 16 सत्रह हज़ार फीट ऊंचाई पर बर्फीले के क्षेत्र में पहुंचा। वहाँ मैंने एक मंदिर देखा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ एक वृक्ष भी नहीं है ऐसी जगह पर मंदिर किसने बनाया होगा मैं उसकी तरफ चला इतने में मैंने एक काले मृग को देखा तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ क्योंकि काला मृग हिमालय में नहीं होता है वह तो गर्म प्रदेश में ही पाया जाता है उसी समय वह मृग वहाँ से उछलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मनुष्य की भाषा में बोलने लगा ज्ञान बिना भक्ति नहीं भक्ति बिना ज्ञान नहीं इस प्रकार उसने तीन बार उच्चारण किया उसके इस वाक्य का विचार करने पर मैंने समझा कि देवता के विषय में जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तब तक उसके प्रति विश्वास और भक्ति नहीं होगी और जब तक अंतरंग भक्ति नहीं होगी तब तक उस देवता के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान भी नहीं होगा मैं ऐसा सोच ही रहा था तब तक वह मृग बड़ी बड़ी जटाएँ शरीर में भस्मी कमरबंध और लगोटी पहने हुए एक महात्मा का स्वरूप धारण करते हुए मंदिर की तरफ चला वे महात्मा मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करके बाहर आए और नंदीश्वर के पास बैठकर एकदम समाधिस्थ हो गए मैं भी उनके पास में जाकर बैठ गया और भक्ति संबंधी कुछ श्लोक बोलने लगा तो उन महात्मा के शरीर में बहुत रोमांच हो आया उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी मैंने सोचा इस प्रकार से तो ये महात्मा मूर्छित हो जाएंगे मैंने तुरंत प्रकरण को बदला और ज्ञान विषयक श्लोक बोलने लगा तब ये प्रकृतिस्थ हुए और कुछ समय पश्चात पुनः मृग बन गए वह मृग देखो रस लेने के लिए तो भक्ति ही है ज्ञान तो अनुभूति है इस प्रकार कहते हुए गायब हो गया कहने का तात्पर्य यह है कि किसी देवता के विषय में पहले हमें सामान्य ज्ञान होता है फिर उसके प्रति अनुराग भक्ति होता है तदनंतर उस देवता का विशेष ज्ञान प्रकट होता है इस प्रकार दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है जिज्ञासा रघुपति भक्ति करत कठिनाई शास्त्रों में ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को सरल बताया गया है फिर ने ऐसा क्यों कह दिया? समाधान, भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है क्योंकि भगवत भक्ति में संसार का कोई बल काम नहीं करता इस विषय में तुलसीदास जी ने दृष्टांत दिया है जल की तेज धारा में मछली सरलता से विपरीत दिशा में तैरती रहती है और हाथी बह जाता है हाथी में मछली की अपेक्षा ज़्यादा बल है परंतु तेज जलधारा में उसका बल काम नहीं करता इसी प्रकार भक्ति मार्ग में जगत का बल कोई काम नहीं करता लोक में तो पथ प्रदर्शन दिखावे की आवश्यकता पड़ती है परंतु परमेश्वर को इसकी आवश्यकता नहीं है उसको केवल आपके भाव की आवश्यकता है परंतु आपका आश्रय जब तक जगत बना हुआ है तब तक आपका भाव जगत को ही पकड़ेगा भगवान को नहीं और जब तक भाव भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक भक्ति कठिन ही रहेगी इसलिए तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है रघुपति भक्ति करत कठिनाई